ब्रह्म सूत्र के भाष्य की भाष्य रत्न प्रभाटिका का विचार हम लोग कर रहे हैं अध्यास में भाषकर भगवान अध्यास के लक्षण तथा संभावना को बता चुके हैं तम एतम तम अविद्याख्यम आत्मात्मनो इतर इतर अध्यासम इत्यादि से अध्यास विषयक प्रमाण को बताया जा रहा है प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक वैदिक भेद से दो प्रकार का लौकिक प्रमाण व्यवहार तथा वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार उभय प्रकार के व्यवहार के प्रति प्रयोजक होता है प्रमाता इसलिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार हेतुत्व रूपे न प्रमाता निश्चित होता है और प्रमा प्रमाता ये अध्यास रूप है अर्थात अर्थाध्यास रूप है तो प्रमात हेतुक प्रमाण प्रमेय व्यवहार है का अर्थ निकलेगा प्रमात रूप अर्थात अर्थाध्यास हेतुक समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार है ये दिखाने के लिए ही यहाँ पर आत्मनात्मनो इतर इतर अध्यास पुरस्कृत्य में पुरस्कृत्य शब्द है आत्मनात्मा के अध्यास को निमित्त बना करके ही सारे प्रमाण प्रमे व्यवहार हो रहे हैं लौकिक वैदिक वैदिक प्रमाण प्रमे व्यवहार का अमांतर दो भेद हैं। एको कर्मकांडीय व्यवहार मोक्ष व्यवहार दूसरा और उन दोनों के प्रति भी कारण अध्यास है इसलिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार हेतुत्वेन रूपेन न अध्यास प्रत्यक्ष है ये कहा जा रहा है एक प्रकार से और कथम पुनः अविद्यावद विषयानि इत्यादि से प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणांतर भी अध्यास का निश्चाय विद्यमान है ये दिखाने के लिए अध्यास प्रत्यक्ष प्रमाण से अन्य कौन से प्रमाणांतर से निश्चित होता है यह प्रश्न किया जा रहा है कथम पुनः इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एवं व्यवहार हेतु प्रत्यक्ष इति। तो एवं उक्त प्रकार उक्त प्रकार से क्या हुआ कि व्यवहार के कारण के रूप से अध्यास प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित हुआ तो प्रत्यक्ष प्रमाण से व्यवहार अध्यास अध्यास निश्चित होने पर भी अध्यास के रूपे नमाणांतर विषयक प्रश्न आक्षेप करता करता है प्रश्न करने वाले करते हैं वादी तो पुनः च इति तो अविद्याद विषयाण ये प्रत्यक्षादी प्रमा शास्त्र इसका विशेषण है प्रमाणिक का यानी प्रत्यक्षादी प्रमा श्री प्रमाण अद्याव कथं यह प्रश्न है तो अविद्यावत विषय इसमें बहुरी समास है पहले अविद्यावत में मतु प्रत्यय हुआ अविद्या अविद्यावान ऐसा अविद्यावत का विग्रह होगा तदित प्रत्यय है और वो अविद्यावान है विषय यानी आश्रय जिनका उसे कहा जाता है अविद्यावत विषय अविद्या विषय है अविद्यावान पुरुष विषय है जिनका और विषय शब्द का अर्थ है आश्रय तो जो प्रमाण है उनका विशेषण है ये अविद्यावद विषयानि का अर्थ निकलेगा वद आश्रयानी अविद्या शब्द का अर्थ है अध्यास क्योंकि पहले कहा कि तम एतम इति मनते पंडिता पंडित इसे अध्यास मानते हैं अविद्या मानते हैं इस अध्यास को तम एतम अविद्या इति मनते पंडिता इसी अध्यास का अध्यास को आत्मात्मा अध्यास को विवेकी लोग अध्यास कहते हैं ये कार्य अविद्या है ना अभिद्या कहते हैं कार्य अविद्या कहते हैं तो ये जो कार्य अविद्या है आत्मात्मा अध्याय रूपा ये जिसके अंदर है उसे कहा जाएगा अविद्या यानी भ्रांत पुरुष वो कौन है वो है प्रमाता आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रमाता नहीं है न तो जो अनात्मा अंतकरणादि से संस्लिष्ट स्वरूप है उसी को माना जाता है प्रमाता तो ये प्रमाता है अंतकरण से संश्लिष्ट चैतन्य आत्मा का स्वरूप वो अध्याय अध्या रूप ही है सत्या के अनुसार तो प्रमाता स्वयं अध्यासवान पुरुष कहलाएगा भ्रांत कहलाएगा और प्रमाता ही हेतु होता है प्रमाण प्रमे व्यवहार का प्रमा, प्रमा आश्रय कहा जाता है प्रमाता को प्रमा का आश्रय और प्रमा की निष्पत्ति के लिए प्रमाणों को प्रवृत्त करता है प्रमाता जैसे काष्ठ छेदन रूपी क्रिया की निष्पत्ति के लिए काष्ठ छेदन के करण जो इंद्रिया है उसे प्रेरित करता है प्रमाता ऐसे ये प्रमारूपी क्रिया की निष्पत्ति के लिए प्रमारूपी क्रिया के उपकरण स्थानीय प्रमाणों को प्रत्यक्षादि प्रमाणों को प्रेरित करता है प्रमाता इसलिए उसे कहा जाता है परमाणु प्रमेय का बोधक शब्द प्रयोग भी नहीं हो पाएगा प्रमाण और प्रमेय ये दोनों प्रमा के अधीन हैं और प्रमा का आश्रय है प्रमाता तो प्रमाता आश्रित प्रमा पहले सिद्ध हो तो प्रमाण व्यवहार और प्रमेय व्यवहार बनेगा प्रमा के उपकरण को प्रमाण कहा जाएगा और प्रमा के विषय को प्रमेय कहा जाएगा तो ये प्रमेय शब्द व्यवहार और प्रमाण शब्द व्यवहार के लिए अपेक्षित है प्रमा और प्रमा प्रमाता के बिना नहीं होती इसलिए प्रमा सापेक्ष जो प्रमाण व्यवहार और प्रमेय व्यवहार है उसे माना जा रहा है प्रमात्री आश्रित प्रमाता के आश्रित प्रमाता उनका आश्रय हो जाएगा तो ये कहते हैं कि अविद्यावध विषयानी प्रमाणानी प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी शास्त्रानी च कथम एक प्रश्न हुआ प्रश्न करने वाले के चित्त में ये आ, एक प्रकार से उसका अब आग्रह है अभिप्राय है कि आश्रय दोष से माना जाएगा इनको दूषित प्रमा तो कहते हैं यथार्थ ज्ञान को और प्रमा का आश्रय माना जा रहा है प्रमाता को और प्रमाता स्वयं अध्यस्त है यानी अध्यास रूप है अध्यास कहते हैं भ्रांति को उसमें अविद्या रह रही है ना तो अविद्या ने भ्रांति युक्त जो प्रमाता वो आश्रय होगा तो उसके दोष से दूषित हो जाएंगे प्रमा प्रमे प्रमाण ये दूषित होने से इनमें प्रामाण्य कैसे होगा एक तो ये और यदि प्रमाता रूपी अध्यस्त के आश्रित होते हुए भी प्रमाण है यदि ये, ये मानते हो कि ये प्रमाता रूप जो अर्थात ध्यास है वह प्रमात्री अंतपाती होने से अहम अध्यास वो दोष नहीं है प्रमाता के सिद्ध होने के बाद फिर जो दोष होते हैं कांच कामलादि उन्हें दोष माना जाता है प्रमातृत्व को दोष नहीं माना जाएगा क्योंकि वह तो प्रमाता के अंत पाती है अहम अध्यास इसलिए वो दोषा वह नहीं है तो ये पूछा जा रहा है कि ये प्रमाता आश्रित प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा शास्त्र ये कैसे प्रमाण बनेंगे तो टीकाकार ये पूछ रहे हैं टीका को इस प्रश्न का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि अविद्यावान इति इतिहासवान आत्मा प्रमाता अविद्यावत शब्द का अर्थ कर दिया प्रमाता अविद्यावत शब्द का अर्थ प्रमाता कैसे हुआ कहते तो इस प्रकार की अविद्यावान इति इतिहासवान आत्मा मैं अविद्यावान हूं यानी आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान उपादानक जो अध्यास है अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास तद्वान हूं अपने आप में अहंकारादि परिचिन्न है उनके साथ तादात में करके परिचिन्नत्व की अनुभूति कर रहा हूं इसलिए अविद्यावान मैं हूं इत्याक जो स्वयं के विषय में ज्ञान है वो है प्रमाता को बताता तो अध्यासवान प्रमाता स विषयों यानी आश्रय ये शाम अन्य पदार्थ है प्रमाण तो तानी अविद्यावद विषयानी तो प्रमे तत्त प्रमेय व्यवहार प्रमाया हेतुभूता प्रमा अभ्यात्मक प्रमात्रित प्रमाण अविद्याद विषयत्म य प्रत्यक्ष हैं कि तत्त व्यवहार हेतु प्रमाया तो तत्त प्रमेय शुद्धशलिना घटादि घटादि प्रमेयों को प्रमेयों का व्यवहार है घटोय इत्यादि शब्द प्रयोग और उन शब्द प्रयोगों की हेतु होता जो घटाधि विषय प्रमा घटाधि विषयक प्रमा होगी तब घटोयम इत्यादि शब्द प्रयोग होगा इसलिए उसे कहा जा रहा है तत्त प्रमे व्यवहार हेतु होता प्रमा और उसका आश्रय कौन है तो अध्यासात्मक प्रमाता उसका आश्रय है प्रमा प्रमा हो जाएगी उसके आश्रित तो। इसलिए अध्यासात्मक प्रमात, प्रमात्र आश्रित तो। प्रमाया तो प्रमा प्रमाता के आश्रित है इसलिए प्रमाणा नाम अविद्यावध विषयत्व यद्यपि प्रत्यक्षम तो अविद्या पुरुष पुरुष भ्रांत अर्थात प्रमाता प्रमात्र आश्रयत्व नेंतुरुष अर्थ प्रमा प्रमाश्रयक्षा में होने से तो भी कहते हैं पुनरपि कथम कथमयान कमाणन अविद्यावद इति योजना तो भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अविद्यावत विषयत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त कौन से अन्य प्रमाणों से निश्चित होता है ये प्रमाण विषयक प्रश्न है <interpretation> <desar खोगगे> अध्यास का निश्चायक और कौन प्रमाण है ये पूछा ये प्रमाण विषयक प्रश्न दूसरा है आक्षेप विषय का एक प्रश्न कथम शब्द को के न प्रमाणे न इस अर्थक न मान करके आक्षेप अर्थ में मानेंगे तो यद्वा करके उस पक्ष का अर्थ कर रहे हैं आक्षेप पक्ष का कि यद्वा वा अविद्यावध विषयानी कथम प्रमाणानीषु तो जो अविद्यावध विषयक है अविद्यावध विषयानी कथम प्रमाणानीशु तो अविद्या वन पुरुष आश्रित होते हुए भी प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाण कैसे होंगे तो कथम शब्द आक्षेपार्थम है तो प्रमाणानी कथम सु फिर उनको प्रमाण कैसे कहा जाएगा प्रत्यक्षादि को और शास्त्र को क्योंकि कहते हैं आश्रय अप्रामाण्य अप्रामाण्यापत्य जो आश्रय है प्रमाता वह दोषवान होने से अविद्या रूपी दोष से दूषित होने से उसका दोष आश्रयभूत प्रमाणों में भी आएगा आश्रित भूत प्रमाणों में भी आएगा आश्रय का दोष तो उन्हें प्रमाण कैसे माना जाएगा तो मतलब प्रामाण्य पर आक्षेप किया जा रहा है यदि अर्थाध्यास अंत पाती ही प्रमाता हो जाएगा तो उससे प्रेरित होने वाले प्रमाणों में प्रामान्य सिद्ध नहीं हो पाएगा ये आक्षेप है तो इस प्रकार ये कथम पुनः इस पंक्ति के दो अर्थ निकाले एक प्रमाण विषय कथम का अर्थ किया के न न इसमें अध्यास में व्यवहार हेतु तो सिद्ध होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त तो कोई प्रमाणांतर भी है जो अध्यास को प्रमाण प्रमे व्यवहार का हेतु सिद्ध करे ये पहला प्रश्न और दूसरा आश्रयभूत प्रमाता यदि अध्यस्त है अविद्यारूपी दोष ये दूषित है तो फिर तद आश्रित प्रमाण में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा प्रमाण प्रमे व्यवहार अनुपन्न होगा ये आक्षे पार्थक प्रश्न है तो इसमें पहला जो प्रामाण्य विषयक प्रश्न है उसका पहले उत्तर दिया जा रहा है उच्चते इत्यादि से फिर दूसरे पेज पर जो अंतिम पंक्ति में तस्मात इत्यादि आ रहा है उसमें दूसरे आक्षेप अर्थक इसका वाक्य का उत्तर दिया जाएगा आक्षेप का समाधान किया जाएगा पहले प्रमाण विषयक जो प्रश्न है उसका समाधान है इसलिए टीकाकार लिखते हैं उच्चते इत्यादि का अवतरण कि तत्र प्रमाण प्रश्ने व्यवहार अर्थापत्तिम तनलिंग अनुमान आह उच्यते इत्यादि तस्मात्न्ते न तो कथम पुनः इससे जो दो प्रकार का प्रश्न हुआ उनमें से प्रमाण प्रश्ने प्रमाण विषयक प्रश्न इस वाक्य से हुआ ऐसा मानेंगे उस पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त अर्थापत्ति प्रमाण तथा तो व्यवहार व्यवहारत्व लिंगक प्रमाण यहाँ पर अनुमान प्रमाण बताया जा रहा है अर्थापत्ति प्रमाण तथा तो अनुमान प्रमाण को बताया जा रहा है अध्यास के निश्चाय के रूप में कहते है। हैं अब भाष्य में है उचते तो ये अर्थापत्ति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण को प्रमाण के रूप में अध्यास निश्चायक प्रमाण के रूप से बताने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि व्याप्ति जैसे दिन में न खाते हुए प्रतिमान जो देवदत्त का पीनत्व है और रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है तो रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता है तो भोजन हो तो पीनत्व है भोजन कभी भी करें दिन में करें या रात में करें तो भोजन सत्वे पीनत्व सत्व और भोजनाभावे पीनत्वाभाव और यदि कोई व्यक्ति दिन में नहीं खाता है लेकिन भोजन का कार्य पीनत तो उसमें दिखता है तो दिन में भोजन का तो निषेध है कहा दिन में नहीं खाता है तो निश्चित माना जाएगा खाता तो जरूर है तो रात में खाता है ये माना जाएगा तो ये रात्रि भोजन वो करता है ये पीनत्व प्रतीयमान जो पीनत्व है ये बताता है तो उसके लिए फिर रात्रि भोजन अभाव पीनत्वाभाव दिन में ना खाते हुए रात्रि में भी नहीं खानेगा तो पीन नहीं हो सकता ये व्यतिरक सहचार है और दिन में ना खाते हुए रात में खाएगा तो पीन हो सकता है यह अनवय सहचार है तो व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है ऐसे अध्यास होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी अध्यास नहीं होगा प्रमात्रित्व नहीं होगा ये व्यतिरेक इस व्यतिरेक को बताया जा रहा है देहेंद्रिया आदि इत्यादि इसलिए टीकाकार देहेंद्रिय इत्यादि का उत्तरण लिखते हैं कि तत्व व्यतिरेकम दर्शयती वह अपने आप को प्रमाता अनुभव नहीं करता गहरी नींद में शरीर में आत्माभिमान नहीं होता इंद्रियों में ममाभिमान नहीं होता इसलिए गहरी नींद में सोने वाला गहरी नींद के समय अपने आप को प्रमाता भी अनुभव नहीं करता तो प्रमातृत्व के लिए शरीर में अहम अध्यास इंद्रियों में मम अभ्यास होना जरूरी है सुसुप्ति में और समाधि में शरीर इंद्रिय में अहम अध्यास ममाध्यास के न होने से नहीं हुआ शरीर क्या नाम प्रमात्रित्व, अनुपन्न है और प्रमात्रित्व अनुपन्न है तो वहां पर कोई प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्ति भी नहीं है प्रमा की उत्पत्ति के लिए गहरी नींद में और समाधि में प्रत्यक्षादी प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते हैं क्योंकि उनका प्रयोजक जो प्रमाता है वो नहीं है और प्रमाता का अभाव क्यों है तो शरीर में अहम अध्यास इंद्रियों में ओम जो प्रमात का प्रयोजक है वो न होने से प्रमातृत्व नहीं प्रमातृत्व न होने से प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है ये हुआ। तो टीकाकार करते हैं कि देवदत्तस्य सुसुप्तो अध्यासा भावे अध्याव दृष्ट जाग्रत स्वप्न अध्यासे सति व्यवहार इति अन्वय स्फुटवा न उक्ता तो देवदत्त का नींद के समय Earth... कोई व्यवहार नहीं होता है प्रमाण प्रमेय व्यवहार क्यों कि सुसुप्ति के समय देवदत्त का अपने शरीर में अहमाध्यास प्रमात्रित्व का प्रयोजक इंद्रियों में ममाध्यास प्रमात्रित्व का प्रयोजक न होने से प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं होता है बिना प्रमात्रित्व के और स्वप्न तथा जाग्रत में व्यवहार होता है स्वप्न तथा जाग्रत शरीर में अध्यास इंद्रियों में ममाध्यास होने से प्रमातृत्व होता है प्रमात्रित होने से प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है ये जो अन्वय सहचार है जाग्रत स्वप्न में होने वाला दिखने वाला वह स्पष्ट होने के कारण उसे भाषाकार ने नहीं बताया सुसूक्ति में प्रमाण प्रमे व्यवहारा भाव है यह तो स्पष्ट है लेकिन क्यों व्यवहारा भाव है यह स्पष्ट नहीं है इसलिए बताया उसका व्यवहार का प्रयोजक प्रमात्रित्व न होने से और प्रमात्रित्व क्यों नहीं है अहम अध्यास मम न होने से यह स्पष्ट किया व्यतिरिक्त तो अने लिंग कारणतया अभ्यास सिद्ध्य व्यवहार रूप कार्य वा इति भाव तो ये देहेन्द्रिय इत्यादि का ये भावने अभिप्राय है इस वाक्य का कि ये जो व्यवहार रूप लिंग है जैसे धूम व्यवहार तो प्रत्यक्ष है दिख रहा है प्रमाण प्रमे व्यवहार और वह जिसके बिना संभव नहीं है व्यवहार है व्याप्य और व्यापक है प्रमात्रित्व अध्यास तो उस अध्यास के बिना प्रमात्रित्व अध्यास के बिना व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता तो व्यवहार लिंगक अनुमान प्रमाण से ये निश्चित होता है ये कहा गया और दूसरा अर्थापत्ति प्रमाण इसलिए कहते हैं कहा अर्थापत्ति प्रमाण वाला हाँ हाँ तो व्यवहार रूप कार्य अनुपत्या अनुपपत्ति कहते हैं अर्थापत्ति को तो जैसे पीनप तो रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है तो रात्रि भोजन का गमक बनता है ऐसे ही व्यवहार रूप जो कार्य है प्रमात्रित्व का वह परमातृत्व अध्यास के बिना अनुपन्न है अनुपन्न होकर के ज्ञापक बन जाता है अध्यास का दो प्रमाण हुए व्यवहार लिंगक अनुमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण आगे है आदि मनुष्यत्व आदि जाति मति देहे अहम इति अभिमान अभिमानात्रात् व्यवहार सिद्ध्यतु किम इंद्रियादीसु मम अभिम आशंक्य आह नहीं तो नहीं इसका उतरण लिखते हैं कहते है, मनुष्यत्वादी जाति वाला जो शरीर है मनुष्य देव इत्यादि योनिया ये मनुष्यत्वादी जातियां हैं स्थूल शरीर की तो ये जो स्थूल शरीर है मनुष्यत्वादी जाति वाला इसमें अहम अध्यास होने मात्र से सिद्ध हो जाता है व्यवहार तो इंद्रियों में मम अभिमान से यानी मम अध्यास से क्या प्रयोजन है अद खाली व्यवहार की उपपत्ति करनी है आपको प्रमाण प्रमेय व्यवहार सिद्ध करना है वह व्यवहार यदि शरीर में आत्माभिमान रूप अहनाध्यास होने मात्र से सिद्ध इंद्रियों में मम अभिमान रूप ममाध्यास की आवश्यकता व्यवहार के लिए नहीं है यदि व्यवहार उतने से सिद्ध होगा तो तो इंद्रियों में मम अभिमान निरर्थक हो जाएगा उसकी आवश्यकता है आवश्यकता नहीं है ये एक शंका की उसका प्रयोजन पूछ रहे हैं तो कि इंद्रिया मम अभिमा तो इंद्रिया में मम अभिमान से क्या प्रयोजन है कुछ तो प्रयोजन नहीं दिखता इति आशंक ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं कि नहीं इंद्रिया प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती तो इंद्रियानि अनुपादा प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवती कहते हैं यदि इंद्रियों का मम इस रूप में ग्रहण किए बिना उपादान किए बिना यानि इंद्रियों में मम अध्यास के बिना प्रत्यक्ष और आदि शब्द से अनुमान आदि को लेना अनुमान आदि का व्यवहार सिद्ध नहीं होगा इंद्रियादि में अहम मम अभिमान मम अभिमान के बिना ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण व्यवहार उत्पन्न नहीं होता शरीर में अहम अध्यास मात्र से इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि इंद्रिय पदम लिंगादे अपि उपलक्षण तो नहीं इंद्रिया अनुपादा इसमें इंद्रिय मात्र का ग्रहण है तो और आगे वाले वाक्य पद में प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती न का संभवती के साथ अनुभव नहीं संभवती तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि में आदि पद का ग्रहण है ना इसलिए यहा इंद्रिय शब्द को उपलक्षण समझना इंद्रिय तो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसलिए इंद्रियों का इंद्रियों में मम अध्यास नहीं होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहार नहीं होगा प्रमेय व्यवहार नहीं होगा इतना मात्र कहना चाहिए तो प्रत्यक्ष आदि में आदि पद का ग्रहण करके भाष्कर भगवान ये ज्ञापन करना चाह रहे हैं कि अन्य जो प्रमाण है उनमें भी मोमाभिमान के बिना नहीं हो पाता ये अनुमानादि व्यवहार अनुमान प्रमाण का व्यवहार अनुमेय प्रमेय का व्यवहार इसलिए इंद्रिय पद को उपलक्षण समझना अन्य अनुमान आदि प्रमाणों का इस दृष्टि से यहां पर लिखते हैं कि इंद्रिय पदम लिंगादे है अपी लिंग है अनुमान प्रमाण आदि शब्द से उपमान आदि को लेना सादृश ज्ञान आदि को यानी प्रमाण मात्र का उपलक्षण है इंद्रिय तो इंद्रिय पदम लिंगादे अपनी उपलक्षण ये उपलक्षण है सभी प्रमाणों का ये कैसे ज्ञात हुआ आपको तो कहते हैं प्रत्यक्षादि आदिपद प्रयोगात तो प्रत्यक्षादि में आदिपद का प्रयोग करने से यह निकलता है तथा च प्रत्यक्ष लिंगादि प्रयुक्तो यो व्यवहार द्रष्टा अनुमाता श्रोता अहम् इत्यादि रूप तो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रयुक्त तथा लिंगादि यानी अनुमादि प्रमाण से प्रयुक्त जो व्यवहार है वो कौन सा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रयुक्त व्यवहार है द्रष्टा और लिंग प्रमाण से प्रयुक्त व्यवहार है अनुमाता अहम धूम को देख करके पर्वत में वन्य का अनुमान करने वाला मैं हूं अनुमाता वन्य की अनुमिति विषयक प्रमा वाला मैं हूं द्रष्टा का अर्थ है रूप विषयक प्रत्यक्ष ज्ञानवान हूँ चाक्षुष वो प्रत्यक्ष प्रमाण का वो है प्रयुक्त व्यवहार और अनुमान प्रमाण से प्रयुक्त व्यवहार है अनुमाता अहम फिर एक प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रयुक्त व्यवहार तथा या शब्द प्रमाण से प्रयुक्त व्यवहार स्रोता अहम् स्रोता अहम् तो इत्यादि स इंद्रिया ममता ने अगृहीतवा न संभवती मम, पद जो इंद्रिया उन ममतास्पद इंद्रियों का ग्रहण किए बिना यह दृष्टा अहम् अनुमाता अहम् श्रोता अहम् इत्यादि व्यवहार संभव नहीं हो सकता इसलिए इंद्रियों में मम अभिमान भी आवश्यक है है इस व्यवहार की सिद्धि के लिए ये खाली शरीर में अहम अभिमान मात्र से सिद्ध होने वाला नहीं है आगे कहते हैं कि यद वानी ममत्वेन अनुपादा यो व्यवहार स योजना। तो तानी यानी इंद्रियाणी इस पंक्ति का एक अर्थांतर बता रहे हैं कि इंद्रियों का ममत्व रूपेण ग्रहण किए बिना यानी इंद्रियों में मम अध्यास के बिना जो व्यवहार हो रहा है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा द्रष्टा अहम अनुमाता अहम इत्यादि जो व्यवहार अनुभव में आ रहा है वह सिद्ध नहीं हो सकता बिना इंद्रियों का ममता रूपे न ग्रहण किए ये इस पंक्ति का अर्थ निकलेगा तो ममत्वेन न अनुपादाय इंद्रिया यो, यो व्यवहार स न सिद्धि वो सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए व्यवहार की सिद्धि के लिए इंद्रियों में मम अभिमान आवश्यक है आगे हैं। पूर्वत्र अनुपादान असंभव पूर्वसंभव एको व्यवहार करता कर्ताय साधु उत्तरत्र अनुपादान व्यवहारयो एकात्म उतरुप्यवहारों एकात्मकर्तृकवाद इति भेद क्या कह रहा है तो ये जो है नहीं इंद्रियानी इंद्रियाणी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती ये वाक्य है ना तो इसमें अनुपादा ये जो पद है इसमें दाद धातु से उप उपसर्ग पूर्वक दाद धातु से ताप्रत्यय हुआ उसके स्थान पर ले सोकर के उपादाय बना और न उपादाय अनुपादाय ने तत्पुरमास हुआ तो ये जो अक्वा प्रत्यय के स्थान पर लेपादेश हो करके बना है तो प्रत्यय तो होता है समान कर्तृको हो पूर्व कालेक्वा ये सूत्र है पानीवी जी का दो ऐसी क्रियाएं हो जिनका कर्ता एक है तो निश्चित है एक व्यक्ति दो क्रिया युगपत नहीं कर सकता तो एक पहले होगी एक बाद में होगी ऐसी दो क्रियाएं रहेगी तो उसमें जो पहले यानी पूर्व में होने वाली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है उसके वाचक धातु से प्रत्यय होता है और उत्तरकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया करने वाला जो करता है उसी कर्ता के द्वारा निर्वर्तित होने वाली उत्तरकालीन जो क्रिया उस क्रिया का कर्ता भी वही रहेगा तब एक करेगा तो ना दोनों क्रिया में तो ऐसी दो क्रियाओं में से जो पूर्वकालिक क्रिया है एक कर्ता से निर्वर्तित होने वाली दो क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से क्वाप्रत्य होता है तो यहाँ त्वाप्रत्य हुआ है उसके स्थान पर लेप आदेश हुआ है तो दो क्रियाएं कौन कौन है एक तो अनुपादान क्रिया और दूसरी संभव क्रिया न संभव थी कहां है ना तो एक ये जो उपादान क्रिया तथा संभव क्रिया दो क्रियाएं हैं इन दो क्रियाओं में से उपादान क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया संभव क्रिया है उत्तरकालिक क्रिया और इन दोनों का एक करता होगा तब पूर्वकालिक उपादान क्रिया के वाचक धातु से त्वाप्रत्य साधु माना जाएगा साधु यानी शुद्ध प्रयोग माना जाएगा उचित प्रयोग माना जाएगा नहीं तो गलत प्रयोग माना जाएगा सिद्ध होगा वो तो उस त्वाप्रत्यय के प्रयोग में औचित्य की सिद्धि के लिए ये कहते हैं कि ये अलग अलग दो अर्थ इस वाक्य के किए उसमें से पहले अर्थ में जो करता है वो कौन है वो है व्यवहार का हम तो व्यवहार है कर्ता तो ये लिख रहे हैं कि पूर्वत्र अनुपादान असंभव क्रियो एक व्यवहार कर्ता इति प्रत्यय साधु तो व्यवहार न संभवती इसमें संभवती के क्रिया का कर्ता है व्यवहार प्रथमांत और वही अनुपादाय इस क्रिया का भी कर्ता होगा व्यवहारी तो तत्पूर्वत्र अनुपादान असंभव क्रियो व्यवहार करता तो व्यवहार ही इंद्रियों के अनुपादान इंद्रिय कर्मक अनुपादान का भी करता है और न संभवती का भी करता है असंभव क्रिया का करता भी तो अनुपादान असंभव क्रियो ये को व्यवहार करता इति प्रत्यय साधु साधु यानी शुद्ध प्रयोग है और उत्तरत्र तो उत्तरत्र यानी तानी ममत्व अनुपादाय व्यवहार स न यहां पर कर्ता कौन होगा तो उसके विषय में कहते हैं कि उत्तरत्र अनुपादान व्यवहारयो हो एकात्म होतृकवात तत्साधुत्म इति भेद तो अनुपादन क्रिया और व्यवहार क्रिया इन दोनों का कर्ता एक आत्मा है जो प्रमाता इसलिए इन दोनों में भी तत्साधुत्विकत्यय तो साधु होगा शुद्ध प्रयोग माना जाएगा तो एक व्यवहार क्रिया है इंद्रियों में मम अभिमान किए बिना कोई भी प्रमाता प्रमाण व्यवहार और प्रमेय व्यवहार नहीं कर सकता यानी अहम दृष्टा अहम अनुमाता इत्यादि व्यवहार नहीं कर सकता इस व्यवहार की उपपत्ति के लिए सिद्धि के लिए बहुत जरूरी है वो करना इंद्रियों का उपादान करना उस समय प्रमाता हो जाएगा व्यवहार करता ही और उपादान करता भी प्रमाता है एक आत्मकर्तृ एक आत्मकर्तृत्व तो होने से ये उपपत्ति हो जाएगी आगे कहते हैं कि इंद्रिया मम इति भावे अध्यावे अंधादेव दृष्टित्वादि व्यवहारो न इति भाव तो जैसे जन्मांध व्यक्ति का चक्षु इंद्रिय में मम अभिमान न होने से अहम दृष्टा ये व्यवहार उसके जीवन में नहीं होता ऐसे ही का जो है उनके जीवन में भी यदि अपनी नेत्र इंद्रिय में मम अभिमान उनका नहीं होगा तो अहम दृष्टा यह व्यवहार नहीं हो पाएगा जैसे जन्मांध का नहीं होता जन्मतः बधिर का अहम श्रोता यह व्यवहार नहीं होता ऐसे जो बधिर नहीं है वह अपने श्रोत इंद्रिय में मम अभिमान नहीं करेगा तो अहम श्रोता यह व्यवहार नहीं कर सकता लेकिन हो रहा है तो माना जाएगा इस व्यवहार का प्रयोजक श्रोत इंद्रिय में मम अभिमान विद्यमान है वो मम अभिमान कर रहा है अब न च अधिष्ठान अंतरेण इंद्रिया व्यवहार संभवती इत्यादि की अवतरण टीका है इस पर चर्चा हम लोग करेंगे बाद में